प्रश्नोत्तर दीप माला ज्ञान चर्चा जिज्ञासा परोक्षानुभूति शास्त्र पढ़ने मात्र से हो जाती है अथवा इसके लिए आगे भी कुछ प्रयास करना पड़ता है समाधान शास्त्र पढ़ने मात्र से काम नहीं होता बल्कि पद पदार्थ के ज्ञान के सहित उसको समझना पड़ता है शास्त्र पढ़कर व्यक्ति को यह निश्चय होना चाहिए कि एक आत्मा ही सत्य है ऐसा ज्ञान किसी भी तर्क के द्वारा विचलित नहीं होना चाहिए तभी समझना चाहिए कि अप परोक्षानुभूति हुई है जब यह ज्ञान इस अनुभूति में बदलेगा कि जो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला आत्मा है वह मैं ही हूँ तब अपरोक्षानुभूति समझना चाहिए जिज्ञासा क्या वासनाओं से रहित होना ही मुक्ति है समाधान वासनाओं से रहित होने से मुक्ति होती है क्योंकि चित्त के अधिकतर भाग को वासना बाहर खींच कर रखती है स्थिर नहीं होने देती है जब तक चित्त स्थिर नहीं होता तब तक आत्मसाक्षात्कार का अनुभव नहीं होता आत्म साक्षात्कार को ही मुक्ति कहते हैं अतः वासनाओं से रहित होना मुक्ति में हेतु मान सकते हैं पर पूर्ण रूप से निर्वासनिक तो ज्ञान होने पर ही हो सकता है जिज्ञासु विज्ञासा ज्ञान और विज्ञान शब्द में क्या भेद है समाधान विज्ञान शब्द की लोक में प्रसिद्धि तो भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान इत्यादि में है परंतु यहाँ पर विज्ञान शब्द का अर्थ अनुभूति होता है जैसे आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है ऐसा किसी ने शास्त्र से भी जान लिया और विचार से भी सिद्ध कर लिया पर उसका मैं के रूप में अनुभव नहीं हुआ इसका नाम ज्ञान है किंतु इतने मात्र से इसकी विज्ञान संज्ञा नहीं हो सकती इसके लिए मैं कहते ही शरीर नहीं आना चाहिए अर्थात वह शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आत्मा मैं हूं ऐसा निश्चय अंदर से होना चाहिए तब समझो विज्ञान उत्पन्न हो गया जिज्ञासा नित्य दृष्टि और अनित्य दृष्टि क्या है समाधान भाष्यकार भगवान ने एक जगह निर्णय किया है कि दृष्टियां दो होती है एक नित्य दृष्टि और दूसरी अनित्य दृष्टि इंद्रियों के माध्यम से जो विषयों का ग्रहण होता है वह अनित्य दृष्टि है और चिति परमात्मा की स्वरूपभूत जो दृष्टि है वह नित्य दृष्टि है जिज्ञासा शरीर में जो चेतना दिखाई पड़ती है वह क्षेत्र के पक्ष में है या क्षेत्रज्ञ के समाधान शरीर में जो चेतन चेतना शब्द से प्रसिद्ध है वह क्षेत्र पक्ष में ही है वह मुख्य चेतन नहीं है क्योंकि हम लोग मन प्राण इत्यादि लेकर ही चेतन अचेतन का प्रयोग करते हैं भाष्यकार भगवान ने भी शरीर में अनुभूत होने वाली चेतना का आधार मन और प्राण को ही माना है अतः मन प्राण को लेकर अनुभूत होने वाली चेतना मन प्राण के पक्ष में जाएगी और मन प्राण क्षेत्र के पक्ष में है इसलिए वह चेतना भी क्षेत्र के पक्ष में ही होगी गीता में भी इच्छा चेतना आदि को क्षेत्र का धर्म ही माना है जिज्ञासा सत और सत्ता में क्या भेद है समाधान सत और सत्ता की धर्म और धर्मी के रूप में कल्पना करें तो कह सकते हैं सत में सत्ता रहती है यद्यपि जो सदब्रह्म है वह तो निर्विशेष है उसके लिए तो नहीं कह सकते हैं कि इसमें सत्ता रहती है न्यायिक लोग तो सत्ता को महाजाति मानते हैं पर व्याकरण वाले लोग सत्ता को ब्रह्म का ही स्वरूप मानते हैं और उसे ब्रह्म के अभिन्न शक्ति रूप से स्वीकार करते हैं ताम प्रातिपदिकाथम च धात्वार्थम च प्रतक्षते सा नि सा महानात्मा तामाहु तत्दय वाक्यपदी त्व और तल प्रत्ययों के द्वारा शक्ति ही कही जाती है इसलिए सत्य में रहने वाले धर्म को सत्ता कहते हैं पर कभी कभी त्व और तल प्रत्यय धर्म के रूप में न होकर मूलार्थ में ही हो जाता है जैसे देव और देवता इसी प्रकार सत्ता को सत्य का धर्म माने तो उसका बाद हो सकता है क्योंकि ब्रह्म तो निर्विशेष है उसमें धर्म नहीं मान सकते